आत्मनो नानात्म आत्मा ज्ञान नानात्म को सिद्धिकरेंगे कम से कम दो तो मानना ही है जीव और ईश्वर और जीव भी शरीर को लेकर के अनंत अनंत शरीर होने से अनंत जीव है हैं। पहले है लेकिन आत्मा को नित्य सिद्ध करना जरूरी है नित्य सिद्ध हो गया आत्मा ज्ञान का आधार आनंद रूप नहीं है ज्ञान रूप नहीं है सुख रूप नहीं है सिद्ध करती ज्ञान आधार है सुख आधार है प्रयत्नाधार जम करके प्रयत्नाधारे है सिद्ध कर चुके हैं और अब उसको नित्य सिद्ध करना है सर्वगत सिद्ध करना है और अनादि सिद्ध करना उसके लिए अनुमान करते देखिए इवाद अध्यास मया संबद्धम मूर्तत्वात्रवत मया संबद्धम मूर्तत्वात्थ मत शरीरवत मेरे शरीर के समान विवाद अध्यास्पद कौन है सारा ये जगत मूर्ख जगत जितना भी है समूह तत्व तो है ना मूर्त ये मूर्ख जगत सार का सार कैसा है मेरे से संबद्ध है मेरे से मन आत्मा से शरीर से नहीं मेरे शरीर से नहीं मेरी आत्मा से संबद्ध है सारका सर क्या आत्मा व्यापक है ये सारा जगत का हर वस्तु मेरी व्यापक आत्मा से संबद्ध है ये सारा देव जैसा है मूर्त है कि जो भी मूर्त होता है क्रियावान होता है वह किसी न किसी आश्रय में आश्रित होकर तो क्रिया करेगा आत्मा रूपी आश्रय से वह संबद्ध होकर क्रियाएं करता है आकाशक्य होकर क्रियाएं हो गया आकाश में तो होता ना सब कार्य और आकाश व्यापक है मूर्तत्वा क्योंकि वस्तु कैसे है मूर्त वस्तु है। मेरे शरीर के समान मेरा शरीर भी कैसा है मेरी आत्मा से संबंध है, है, तो तो तो है ये जो शरीर है आपके अपनी आत्मा संबंध है ना तो कहते मेरा है यह मेरा कैसे कह दोगे आपकी आत्मा का आपके शरीर से संबंध होने से ये शरीर आपका शरीर है व्यवहार हो जाता है तथा तो तथा तो ये सारा जगत भी हमारा ही है ऑन पेपर नहीं लीगल नहीं कॉस्ट के अनुसार शास्त्र के अनुसार शास्त्र के अनुसार यही है।, है क्योंकि हमारे आत्मा संबद्ध है शरीर आपका होने से आपसे संबद्ध होने से आपका आत्मा आप, आप मेरा शरीर है तो सारा जगत भी आपके आत्मा संबद्ध होने से सारा जगत भी आपका ही है आपके वजह से ही है आपके लिए ही है ना जस्ट लाइक बोलते हैं, <laughs> <खुशी के> <laughs> <laughs> वो तो मेट्रिस्टिक बात बोल देते ना खेल एंजॉयमेंट के लिए बोल देते हम लोग तो इतना नहीं बोल रहे हमारे वजह से ही है ये मेरे लिए इतना ही नहीं है मेरे वजह से ही बना हुआ है मेरे कर्म ना होता तो जगत ही नहीं होता जीवन के कर्म क्यों सी जगत है सिर्फ जो जगत से आप है वो आपके कर्मों की वजह से है हमारे कर्मों कर्म से आप लोग हमारा सम्मानित है मानना पड़ो प्रार्म वजह से और आप भी प्रार्थना से हमारे जैसे आपको मिल रहे हैं दोनों की तरफ से दोनों तरफ घटाना पड़ता है इसलिए कहते सारा जगत जो मूर्त है वो मेरी आत्मा से संबद्ध है मूर्त होने से मेरे शरीर के समान देखिए नित्यत्व इससे क्या हो गया वो आत्मा सर्वगत सर्वगत जो है वो नित्य है नित्य है सो अनादिशत प्रसिद्ध करने से सारा सिद्ध हो गया अपने यहां जो व्यापक होता है वह विनाश हो नहीं सकता उसका ना परिच्छि वस्तु जो होगा वही विनाशी होता है जो व्यापक है जो अपरिचिन्न है वो तो अविनाशी है अतएव नित्य है और सर्वगत होने से नित्य हो नित्य होने से यह भी हो गया अनादि है यदि उत्पन्न होता शादी होता विनाशी हो जाता इसे मानना पड़ेगा के अनादि है इस प्रकार से सर्वगत द्वारा नित्यत्व और को भी सिद्ध कर दिया गया नित्यत्व है नित्यत्वित सर्वगत यहाँ कुछ कहता नहीं है कोई उपाध्यय दोष दे नहीं रहा है मान रहे हैं क्योंकि सबको अपेक्षित है आत्मा व्यापकता आत्मा के व्यापक तो, आत्मा के नित्य तो, आत्मा के अनादित्व तो सभी चाहते हैं इसे कोई पूर्व नहीं है इस मामले में तस्व अनेक वह आत्मा नित्य व्यापक है और अनादि है ज्ञान आधार है सुखाधार है प्रयत्नाधार इत्यादि है वह अनेक है क्यों व्यवस्था अन्यथा अनुपत्य है केंगे जीवों की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं गरीब अमीर सुखी दुखी सत कोई कुछ कोई कुछ बना हुआ है कोई चाहता बनना नहीं बन पाता कोई नहीं चाहता बना दिया जाता है सब हो रहे ना उल्टा पलटा काम ये लॉजिक ठीक नहीं लॉजिक तो ठीक नहीं है क्यों जो व्यापक है हु? वो सर्वंतर या सर्वगत है, है। वो अनेक कैसे हो सकता हाँ यही तो है बताएंगे शरीर सम्बन्धार शरीर संबंधार्प वेगा आकाश अनेक घट संबंध से हो जाता है तो वो अलग नहीं है वेदांत घटाकाश में घट के कारण से परिच्छेद आ गया है परिच्छेद का सारा असर उपर करता है इसे घट को सुंगे घटाकाश में दुर्गंध सुगंध होता है कि नहीं होता घटाकाश में सुगंध महसूस होता है आ आ गया ना। के आ गया तो के गया ना तो से गया। से तो तो ये ये का पड़ जीवात्मा ही भोगी हो गया बंधन में आ गया और शुद्ध आत्मा बंधन में नहीं है मुक्त होता दो आत्मा हो ही गया तो सर्वोगत नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आकाशीय सर्वग्रिता कहाँ कर दी आकाश के स नहीं मिटता है अनेक उपाधियों को लेकर के अनेकत्व आने पर भी उसके एक तो मिटता नहीं तो तो फिर वेदांत से अलग नहीं है फर्क इतना है ना लेकिन फिर भी अनेक भी एक भी सत्य है अनेक भी सत्य है उनके अनेक भी क्या हो वेदांति अंतर पड़ गया ना सभी मन वेदांति को छोड़कर अब्बा सब वेदांती जैसा अनेक मानने पर अनेक में सत्य मानते लेते बंधन भी सत्य मुक्ति, मुक्ति भी सत्य वेदांत में बंधन भी झूठा है मुक्ति भी बहुत अंतर पढ़ रहे हैं सारी बातों में देखने में एक जैसा बोलते हैं सारी बात स्थिति एक जैसा हो रहा है लेकिन जब वस्तु के स्वरूप में पहुंचेंगे स्वरूप में अंतर कर देती है करता और ये भी वही वही सब सारी वही हो ही द्वासान ये सारे श्रुति लाएंगे देखिए आएंगी बात इन श्रुतियों के आधार पर ही बोलते हैं और श्रुतियों का लक्ष्यार्थ नहीं लेंगे क्योंकि अब इस पर विचार होगा हम क्यों लक्ष्यार्थ लें लक्ष्यार्थ्य जब मुख्यार्थ अबाधित है लोक प्रसिद्धि है अबाधित भी है तो हम क्यों लेंगे लक्ष्यार्थ और कई बार औपचारिक व्यवहार होता है पर अनालिका से किसी बात के लिए औपचारिक प्रयोग हो गया है जो आज भी वही चलते रहेगा उससे मुख्यार्थ होना कोई जरूरी नहीं है और मुख्यार्थ को बाद ही प्रयोग हो जाएगा औपचारिक बहुत सारी चीज तो अनादिका से चले आए व्यवहार चल रहा है और भले वो गलत है लेकिन वही आपके लिए सही है दृष्टांत की मीमांसा कर वराज वा शब्दों के अलग विचार करेंगे सारे विचार आएगा आपको तो अनाथ प्रेगा देखिये अनिर्वचनीयत्व निराकृद दे। जीव भेद प्रतिपत्ति क्योंकि आपके सब कुछ अनिर्वचनीय था यहां पर हमने अनिर्वचित को पहले खंडन कर चुका हूं सतो भाषम तो योगा सतो बाध योगात जो व्याख्या के निर्वचित खंडन कर चुके हैं दोनों वजह तो व्यागत दोष आ रहा है अतएव जब अनिर्वचित्व खंडित हो तो जीवकृत भेद जीवगत भेद में कोई भी प्रतिपत्ति नहीं विवाद नहीं, रखा नहीं रहा संशय नहीं नहीं आदर क्या है अनिर्वचनता और अनिर्वचित घटना जब कर लिया जीव की ना तो सिद्ध हो गया अच्छा इतना ही नहीं श्रुति भी हमारे समर्थन में कौन सी द्वा सुपर्णा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जापलती अनशनिचारी खंडकोपनिषदय है इस अर्थ क्या तो भी सुनिए हाँ आप अपने वेदांत की जो मत बोलो पीछे में इसलिए कहते हम अपना अर्थ बता रहे हैं हम अपने अर्थ बताएंगे पहले आपको फिर इस अर्थ गड़बड़ी उत्तवा बोलना क्या अर्थ है देखो आत्मानो। वेदान्ति वेदान्ति वेदान्ति भी आपको आत्मान सहवर्तमान एक विद्यमान है ये भी वेदांत यही अर्थ करता है सखाय दोनों एक दूसरे पर मित्र है मित्रों ने एक ही कार्य में एक दूसरे को साथ देते कि नहीं सर कोई भी कार्य करना हो दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं एक कार्य कार्य न एक कार्य का साधकत्व दोनों परम मित्र बने हुए हैं समानम वृक्षम और दोनों एकम शरीर एक शरीर का वृक्ष को सारा लिए बजे हुए हैं परिशस्व जाते आलिंगित वो आश्रदवंत तो बिल्कुल वेदांत व्यय करता है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों तयोरन्या तय आत्मनो मध्य उन दो आत्माओं का बीच में से एक था, एक आत्मा कैसा है भोक्ता स्वादोती सुख विशेषम भूगते स्व कर्म फलम भुगते एक ऐसा है जो करता भोगता अपने आपको मानता है और इसमें से वो अपने कर्म फलों को भोगते रहता है अनशन अन्य दूसरा कैसा है अभोक्ता है और कौन है वो ईश्वर अभिचा कशी साथी बनते है ना मित्र बोलते हैं ना तो नहीं हमारे मित्र ईश्वर और लेकिन ईश्वर हमको मदद कर रहा है काम में सात किसी काम में हाथ नहीं डालता है आपके पुरुषार्थ में हस्तक्षेप की बिना आप हर तरह का सहयोग देते रहता है आप जो करना है पाप करना है उसे भी मदद करेगा पुण्य करना है उसे भी मदद करेगा दोनों काम में आप झूठ बोलना चाहते हैं झटी भी आपको पावर दे देगा शक्ति बोलो सिर्फ तो बोलवा देगा और सच बोलना चाहते तब थोड़ा रोकेगा ऐसा बोलना के, के आगने फंस जाओगे उल्टा होना चाहिए लेकिन परमात्म विचित्र माया है वह ऐसे ही करवाता है सब। सबसे सर्वतो अत्या प्रकाश और सार विषयों को वही ईश्वर के सहायक सहयोग से हम लोग प्रकाशन कर देते कहीं समस्या नहीं स्पष्ट हो जीव ब्रम जीव कभी इस मंत्र से इतना ही नहीं एक और मंत्र भी देते श्वेता मंत्र भाग का, तो का नहीं तो बड़ा प्रकांड मंत्र भाग का अजामे एकाम एक लोशुल तो कृष्णाम क्योंकि समाज नहीं मानते ब्राह्मण भाग के उपरषदों को हाँ वो तो वाले लोग हैं वो <laughs> एक वेद आधा वे तो मानिए आर्य को नहीं मानेंगे <laughs> एक घंटे को काट दिया और कहे आदम बच्चा देगा और आदम खाएंगे वैसे आर्य समाज में के ब्राह्मण बाग नहीं मानते मंत्र भाग को मानते ऐसे लोग मंत्र भाग के को भी हमें देना पड़ता है इसे उनको कह रहे हैं देखो भाई अजामे अजामोहित शुक्ल कृष्णाम अजाम एकामोहित शुक्ल कृष्णाम पहले जीव ऋषे को बोलेगा इस मंत्र में पूर्वाज्ञा प्रकृति का वर्णन होता है एक प्रकृति नाम की तीज है जिसको वेदांति माया कहता है दूसरों को अलग अलग नामों से कहा करते हैं अजाम, एक का और कैसी है लोहित शुक्ल कृष्ण लोहित मन रजगुण शुक्ल मन सत्यगुण कृष्ण मन तमोण रूपा है त्रिणात्मिका है भवि प्रजा सृजमान नाम अतः पुण्य पाप और मिश्र कर्म से पुण्य पाप कर्मों की राशि उस प्रकृति में छिपा हुआ है जिसके सारे जगत को पैदा करते, है। करते, है। करते हैं पुण्य पाप और कर्मों को। योग ले सकते हैं बाकी अर्थ में सत्र स्तंभ लेना तीन वजह से भिन्न वह कैसी है एक अदृष्ट राशि विशेष है जो की क्या कर रही है सदा कहते हैं बोही प्रजाहा बहुत सारे प्रकार प्रजाओं को पैदा करती है ऐसे कैसे स्वर्गीय नारकीय मानवीय तीन लोकों के मुताबिक उनके लिए आवश्यक बूता घोड़ा बिल्ली, बिल्कुल बनाते हैं ना? केवल मनुष्य मानवीय सितार पर मानव संबंधी जितने भी है मानव और मानव संबंधी मानव का जितने भी है सांप मनुष्य के जरूरत है बाघ वगैरह लाइन वगैरह भी सब जरूरत है मनुष्य उनको जंगल में उनकी जरूरतें ये सब जो संतुलन पैदा करते हैं प्रकृति में इस सारे मानवीय जगत में सब मानवीय जीवा देते हैं इस से स्वर्गीय मानवीय नारकीय नामक तीन प्रकार दोनों से प्रजा सर्जमाराम स्वरोपा और उन सबको कैसे पैदा कर रही है वो त्रिविद जगत की जो सर्जन जो करती है उनको सदृश बना देती है मैंने सब कर्माधी नचाती रहती सब एक ही यहां से ब्रह्मा तक जैसे ब्रह्मलोक एक एक ही हाल अजो ही हाल में उनमें अब डूबे पड़े हुए प्रजाओं में से क्या कर रही हो अजो ही एक को एक ऐसा आत्मा है जिसमें अनुच्छेद जिन विषय को भोग करके अज्ञान में पड़ा हुआ रहता है और दूसरा जहां भी है ना दूसरा इस प्रकृति को भोगता नहीं प्रकृति को त्याग लेता है त्याग करके भुक्त भोग दूसरा जोज जो है पुरुष है वह भुक्त भोग होकर के सब लोगों को भुक्त भोग हो, हो, हो गया मुक्त पुरुष ईश्वर है जीव ब्रम्भे सिद्ध हो गया नती तो अन्यथा भी तुम थी हाँ वेदांति को बोल रहे हैं अब यहां पर एक अंसकल्पित है ये है वो है हिमत बोलो ये श्रुति से प्रतिस्पष्ट अर्थ है उसको तोड़ मुरोड़ करके लक्षण करके अद्वैत वाषित करने की चेष्टा नहीं करना उसको तुम कहेगा हम तोड़ना तो पड़ेगा ही उनका अर्थ को तो क्यों क्योंकि हमारा दूसरे भी तो मंत्र है ना वो मंत्र क्या रहे अद्वैत है कौन से नेह ना। नाना किंच नाना को निषेध कर रहे हो तुम नाना तो कर रहे है? उन तो समझ रहे वैशिषिक वेदांति को पढ़ाएगा कहेगा हा कथम तरह नाना किंचनि मृत्यु हो समृति में आप नान्य पिछयी ची प्रधान कर क्यों पटोपुरेश कथम तर ये कैसे कर दिया न यह नाना किंचन यहाँ द्वित या अनिक तो नाम कर, तो कर कुछ नहीं, नहीं। वह व्यक्ति जो यहाँ पर नाना के समान भी देखता है नाना ही वश्यको कथाकार करने बोला जो व्यक्ति नाना का दर्शन करेगा वो मृत्यु से मृत्यु को करेगा कभी तो नाना का दर्शन नहीं करना दादा का दर्शन करना ये ये नाना ये लोग कथाकार लोग व्यंगी व्यंगी कर देते हैं नाना में अनेक हाँ, मार्किट पता जी नहीं है <laughs> जो यहाँ पर जो है अनेकत्व के समान में नाम इवो पिछे पश्य मृत्यु मृत्यु माप रहती यह मृत्यु तो शरीर तो है ही है इससे भी घोर अंधकार नर का चला जाएगा इन मुंह से मालूम होता है कि जो है अद्वैत सही है और इन सारे अद्वैत मंत्रों को अद्वैत पर घटाना पड़ेगा इनमें किसी न किसी एक को मिथ्या मानी पड़ेगी ऐसे नहीं है नानात्व अदर्शने तद्भाव उपचार। उपचारा बल्कि ये कहना यहां पर नानात्व जो नहीं देखता है उसका पर दोष होते हैं क्या उपचार। मृत्यु से मृत्यु को पालेगा <laughs> नानात्व अदर्शने तद्भाव उपचार। उपचारा ये कैसे बात निकालते हैं देखिए कि यह श्रुति वाक्य आत्मा में कि नानत्व निषेध क्यों करता है या दूसरे नानत्व दर्शन की निंदा क्यों करती है श्रुति इस प्रश्न का उत्तर देता है ज्ञानधारत्वाद रूप से आत्मा में एकता कि आत्मा एक भी है अन्य भी है बोल रहा था ना एकत्व कैसा एक है एक आत्मा का कैसा है ज्ञानाधार्व एक तो है और श्रद्धा उच्छेद इस बात को नहीं जो जानता वो वास्तव में आत्मा को नाना पुका देता है वो मूर्ति होगी माप जो लेकिन ज्ञानाधारे न आत्मा को एक मानता है और शरीर आवत्ना आत्मा को अनेक मान लेता है वही व्यक्ति बुद्धिमान को मोक्ष माने आपको ऐसा असर लगता है लेकिन ये जो कार्य वेदांत बहुत नजदीक बात को सृष्टि दृष्टिवाल के वेदांतों में तो कहते हैं सब कुछ आत्मा ही ब्रह्म दृष्टिया सब कुछ आप, आप इसी इस मार्ग के दृश्य को पालना चाहते अजात वाल में जाते हुए अजात वाले जब पहुंचेंगे तभी दृश्य को बाद में तुझा नहीं सकते नहीं सृष्टि दृष्टिवाल की अवस्था में ये तो मानना पड़ेगा दृष्टि सृष्टि सृष्टिवाद मैं ही ऐसा हो चुका हूं मैं नाम खोल कर्मों से सारा हो गया पहले से नहीं है जगत ईश्वर नहीं बनाया ईश्वर निर्मित कोई जगत है नहीं दृष्टि सृष्टि वाले तो ये इस बात की बात सृष्टि सृष्टिवाद में जो बोल रहे हैं सामान्य वेदांत के लिए चीज है वो ये सही है ये तो सब ऐसा वर्तवादी है सृष्टि दृष्टिवाद भी वर्तवादी से ही किया जाता है दृष्टि सृष्टिवादी वर्तवादी जा की जरूरत ही नहीं, नहीं। जवाब देगा एक ज्ञानाधार आत्मा एक स्थापित करने के लिए नानात्म दर्शन के अभाव में श्रुति का औपचारिक प्रयोग मानना चाहिए औपचारिक कथन करते हैं कैसे प्रयोग करती है बिना कोई प्रयोजन का औपचारिक प्रयोग तो नहीं होना चाहिए कहीं भी कोई हम औपचारिक प्रयोग कर देते हैं किसी विषय मानव का बोल दिया यमान बोल दिया आदित्य देते हैं इन सब स्थलों में औपचारिक जो प्रयोग हो रहा है वो क्यों हो रहा है यह तो स्थिति है या तो निंदा है कुछ भी प्रयोजन लेकर के यहाँ क्या प्रयोजन है वेदांति पूछता है सती प्रयोजन निमित्ते के उपचार प्रवर् चात्मिक प्रयोजन स्थिति न च वाच्य वैशिष्ट से मत को सती प्रयोजनात्म के निमित्त प्रयोजन अथवा निमित्त से कंसे मुख्या होने पर ही उसको उपचार होता है और यहां कोई ऐसा प्रयोजन है नहीं इसे यहां औपचारिक प्रयोग क्यों करेगा यह मंत्रों में वेदांति पूछा कि कहीं कोई न कोई प्रयोजन हो या मुख्यार्थ अब ज्ञात है वो यह संभव नहीं है तब औपचारिक जैसे आदित्य ही है आप जानते सूर्य क्या है और एक लकड़ी का डंडा थोड़ा है, है? बाधित हो रहा है तो का औपचारिका मान लेते मुख्यार्थ आप जानते अत मुख्यार्थ वर्तमान वाक्य बाधित हुआ तो उस वाक्य में औपचारिक व्यवहार हो गया कोई प्रयोजन विशेष है सिंहों मार सिंह माण और बच्चे के क्रोरत्व तो को बताना है शौर्य को बताना है निर्भयता को बताना है इसने आप उसको संबोधि औपचारिक प्रयोग हो रहा इसे प्रयोजन हो तो औपचारिक प्रयोग होता है या मुख्यार्थ ज्ञात वर्तमान में बाहित हो तो औपचारिक तो प्रयोग होता है दो अवस्था में दोनों यहाँ नहीं है नया नाम वेदांतिक होता है नियम में ऐसे प्रयोजन नहीं, नहीं, नहीं मानेंगे ऐसा करता है तो सिद्धांत कहता है नियमा सिद्ध है ये जो नियम तुम्हारा है ना असिध है प्रयोजन तो हमने बता दिया है प्रयोजन नहीं है मत कहना लेकिन दूसरा जो अपने मुख्यार्थ होने पर ही उसका बाद हुआ तो चल प्रयोग है ये कोई जरूरी नहीं बिना अज्ञात मुख्या में भी परंपरा और चल व्यवहार हो रहा है जैसे कई शब्द होते हैं हम बार बार दृष्टान देते हैं बिहारियों का इसके लिए बिहार में एक अतिशल हो जाती किसी भी चीज के लोग अति बोलते उनके कोई अतिशय कोई अर्थ नहीं है और सर्वार्थ भी है सर्वार्थ बोधक भी है नही तो कहा जैसे माल भोजन बना रहा है और बोले अति लोक अति लोक तो यह प्रदेश प्रकरण प्रकरण क्या समझना पड़ गया अभी करना क्या चाह रहा है उसे हमें क्या लगते बिना है यह हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में रहा हूँ एक मिश्रा जी करके रसोई में हम लोग मुंगेर आश्रम में महात्मा नौकरी करते थे अक्सर काम करते थे महा महात्मा सब कुछ में नौ वो नौकर नहीं होता था तो एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम था तो मैं तक रख दिए थे पंद्रह दिन के लिए तो, तो लोड कम होएगा तो मेन रसोईया एक और उसके साथ हम थे वो ट्रेनिंग भी मिल रहा था मेरे को लाभ भी लाभ था।, था तो इसलिए हमने उसके साथ जोड़ा जोड़ दिए तो गुरु जी तो लगे रहे तो अति ला अति ला आ, मैं समझू क्या अति क्या होता है मुझे पता नहीं नमक तेल मिर्ची मसाला कुछ मांगे तो ला दे रो मैं अति ला अति क्या चीज होती है मुझे पता नहीं मैं खड़ा इधर देखा गुस्सा गुस्सा करते कपड़ा उठाई के नमक लिया अतिमी से नमक अब तो क्या करू मैं अति कपड़ा है कि अति नमक है <laughs> मैं तो समझ में आ गई मेरे को मैं इनकी अति का मतलब है ना <laughs> नहीं करो अपने आप क्या अगर और, और एक, एक दो चार दिन और बीती फिर उसने अति बोला वो टोपुर का टाइम था पानी उबल रहा था मैं समझ लू चाय पत्ती नहीं है तुरंत में गए अंदर से चाय पत्ती हाँ समझ गए तो अति चावल बहुत होशियार लड़का है सब तो बोलने लगा बहुत समझता है दो ही बार में समझिए अति क्या होता है <laughs> अब परंपरा वो अतिशब्द का ऐसे व्यवहार होता है ब्यार में क्या करें अब औपचारिक व्यवहार है अति का कोई मुख्य अर्थ तो है ही नहीं सदा औपचारिक प्रयोग होना है इस शब्द का ऐसे <laughs> हर भाषा में कुछ ना कुछ मिलता है आपको आप ढूंढेंगे ना हर भाषा में ऐसे शब्द है जो कि परंपरा प्रयोग होता है जिसका कोई मुख्य अर्थ होता ही नहीं गौण अर्थ में पड़ता है उसी प्रकार यहां पर भी हैं। आपका नियमित नहीं होता है कि लोक में क्या वेद में भी शब्द है जैसे यव शब्द है वराह शब्द है इस शब्द क्या आप यव से क्या लेते हैं को ले लेते हैं जो होता है बार वराह सुवर ले, ले लेते हैं वनवरा विटवरा जंगली स्वर गांव सुवर तेरी अर्थ कैसे आप ले रहे हो आर्येक्षा करने के न्याय है आर्य मने वैदिक परंपरा वाले मिलेक्ष मने तदिने लोग यौ शब्द का अर्थ अलग अलग करते वरा शब्द का अर्थ अलग अलग करते मिलक्षम कर तब नहीं मानोगे हम वैदिक सनातन धर्म वाले हैं वेद में जो शब्द है वो अर्थ हम इन विपत्ति से जाता वरम आह आहरा वरा भगवान का अवतार हुआ वराह का अवतार क्यों हुआ पृथ्वी पर दया करने के लिए पृथ्वी को वर प्रदान देने के लिए उसने कहा मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं वरम आह आहरा इसी भगवान और कोई भी व्यक्ति गुरु लोग भी वराह हो सकते हैं वरम श्रेष्ठ आह दीदी वराह श्रेष्ठ ब्रह्मतत्व के बारे में बोलते हैं उनका नाम वराह ने सारे महात्मा सारे वेदांति वराहपत्ति आपको नहीं देते यव शब्दार्थ यु मिश्रामिश यौ दीदी मिश्र यदि मिश्र करें मिश्रण का जो भी साधन है उसका नाम यौ हो जाएगा इस तरह से यौगिकार्थ अलग निकलेगा क्षण का रूढ़ अर्थ अलग निकलेगा और वह वैदिकों के मुख्यार्थ कुछ मालूम नहीं है हमको तो फिर भी वेद में क्या कर लिया आर्यो की प्रसिद्धि के आधार पर सनातन धर्म के आर्यायों की प्रसिद्धि के आधार पर आपने क्या कर लिया यौ सबसे जव को ले लिया हवन करने के लिए और तो वराश से शुअर को समझ लिया मुख्यार्थ अभा औपचारिक से प्रसिद्धि यव वर इत यहां तथा अब इत्यादि औपचारिक सुंदर सिद्धि नियम सिद्ध क्यों स्वयं अज्ञात मुखेशो अज्ञात मुखेशो मुख्यरादिशु गौण शब्द प्रयोगेश तो गौण शब्द प्रयोगों में मुख्यार्थ तो नहीं है कोई प्रयोजन भी नहीं दिखता है फिर भी वो प्रसिद्धि के आदेश चल रहा औपचारिक व्यवहार ही चलता है आज तक तो चल रहा है। इतना ही सप्ताह लाक्षण गौरव क्योंकि अगले पंजे तक तो जाएंगे युव वरा अधिकरण में महर्षि जेवनी उनके अनुयायी लोग शबरम स्वामी है चाहे कुमार भट्ट है चाहे प्रभाकर मिश्र है जितने भी लोग है आज तक और कुमार भट्टादी का अनुसारण करने वेदांति भी है व्यवहार भट्ट वेदांत सिद्धांत व्यवहार वे है भट्टी सत्ता में लगभग जो कुछ भी कुमार भट्ट रहे हैं उन सबको हम मान लेंगे उनकी बातों को हम स्वीकार करेंगे अतएव इनके अनुयायों में शो भी आ गए सारे के लोग हैं इनकी एक महान उद्घोषणा यह है कि बहुत सारे शब्द जिनके अर्थ गायब हो चुका है पता ही न किसी कोष में कहीं रूप लग लेकिन क्या करना पड़ा तब जो प्रसिद्धि में चल रहा है लोग हमने देख लिया वही सनातन परंपरा के अनुसार कर्मकांड करने वाले लोग उन शब्दों के शब्द प्रयोग कर रहे हैं सामान्य रूपेणा, तो उसके आधार पर वो शब्दार्थ निर्णय कर लिया इसलिए शब्द का न धातु जा रहा है योगिकार्थ नहीं ले रहे हैं परम महा अर्थ है वो शब्द महा इत्यादि कोई नहीं ले रहे हैं रूढ़ कोई जानते नहीं हम उसका क्या था क्या नहीं था कहीं कोई कोष कथन नहीं हुआ है गच्चे की गौ हो चले फिर उसका नाम गाय है तो आदमी भी गाय हो जाएगा तो को क्या करब्द का रूढ़ किसने है परंपरा ऐसे जाना अमुख जानवर का नाम गौ है परंपरा औपचारिक व्यवहार इस वो कहते हैं मुख्यार्थ अज्ञात होने पर भी किसी वस्तु विशेष में हमने उसको रूढ़ कर लिया। ये बात जगह आज विस्मरण के गर्भ में उनके शब्दाल में है विस्मृति का गर्भ में छिप गया है अनेकों शब्दों के मुख्य अर्थ में औपचारिक कर्म को लेकर के काम चलाना पड़ता है उसी प्रकार से यहां पर नानात्व तो इत्यादि नया नाना किंचन इत्यादि वाक्यों में नानात्म तो आदि शब्द है ये भी परंपरा औपचारिक ही है ये बात बोलने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य नाना शब्द बनता कैसे अपे ही अगे है नाना शब्द नेह नाना सिकिंच नान्य वो पर कहीं भी अनेकत्व में शब्द कर रहे मंत्रों में नाना शब्द अग्न को क्यों प्रयोग किया नाए प्रते, नाए प्रते, ना प्रत्येक ना प्रत्येक न आनाए प्रत्ययों को लगा करके नाना शब्द बनता है अभी है। और अब का कोई भी अर्थ निश्चित नहीं मुख्यार्थ ही नहीं उसका किसी भी जब प्रकरण आदि और अधिकतर प्रयोगों के आधार पर हम लोग सामान्य बोलते यद्यपि वास्तव में विचार करके देखो व्याकरण में क्या कहा गया धातुओं का भी वास्तव में कोई अर्थ नहीं हो ये जो धातु पाठ पानी ने बनाया भू सत्तायाद वृद्ध इत्यादि वो लोक में जो प्रसिद्ध प्रयोग हो रहा था वेद और लोक में उसके आधार पर उन्होंने संकेतिक शब्द कर दिया इस धातु नाम अनेक अर्थ पाठ धातु जो अर्थ कहे गए वही अर्थ में होता है ऐसा नहीं अनेक अर्थ होते प्रकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है सामान्य रूप में वो प्रयोग होता है वो अर्थ इसका मतलब किसी भी धातु का मुख्य अर्थ रूढ़ निश्चित नहीं है से क्या बना लोगे? गतिव जितनी शब्द हैं, अनादिक से एक कर्ण परंपरा से अर्थ को जान करके हम उसका व्यवहार करते रहते हैं और अन्य भाषाओं तो और भी स्पष्ट है वो सीधा बोल देते हैं ना है? अंग्रेजी वगैरह में क्या कोई धातु है कोई प्रत्यय है कुछ है कि बनाते हैं कुछ भी शब्दार्थ परंपरा एप और श्रेण्पल लिख दिया समझो इसका ये लेना और पढ़ते पढ़ते, पढ़ते खुद यानी को ग्रंथ पढ़ना पड़ता है इसीलिए आया बचपन से अंग्रेजी की जाती क्योंकि बहुत सब पढ़ता है ना अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते पढ़ते सब अंग्रेजी आ जाती है और बहुत सारे शब्द लोग प्रयोग भी कर रहे जिसका अपने खुद को अर्थ न अंग्रेजी का ये हाल है। तो पता है कोष ढूंढो कोष में देखो क्या उनके है जोड़ते जाते, जोड़ते जाते। है और रहता समस्या जाते जाते प्रोनाउंसिएशन बदल दिया देते क्या हमें भाषा कलर है सीएल वो यू आर है सीएल तो घटा दिया नए अंग्रेज को खा गए अमेरिकन इंग्लिश <laughs> ऑनर है भाषा में कितनी दुर्दशा तो काम चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जैसे तैसे चल रही है धंधा इस तरह से नाना शब्द भी वही है हाँ। उसका जो वो याद है अब कोई रूढ़ार्थ तो है नहीं मुख्य अर्थ तो है नहीं चार औपचारिक नहीं पड़ेगी अर्थ मानना है जो कर्ण परंपरा जो प्राप्त हो रहा वो यह समझेंगे ना हम लक्षण क्यों करेंगे तो जहां लक्षण है तो उसको भी दिखा रहेगा सत्ता बोधक लाक्षण गो शब्द गौरवा ही कई थी गौन प्रयोगों में कोई प्रयोजन मुख्य निश्चित करने की और बात कह रहा है विशेष सत्ता विशेष का बोधक है कौन गोश् के द्रव्य का लक्षण क्या है सत्तावत्तम द्रव्योत्तम इनकी व्याकरण में द्रविका क्या किया प्राधेव असत्य सूत्र पढ़ा बने प्राधेय द्रव्य असत असत्रे। क्या करते हैं अद्रव्यार्थ द्रव्यम किमें मालूम नहीं तो अद्रव्यार्थ में क्या प्रयोग करोगे प्राधेम बद सुधर पढ़ लिए लोगों के आचार्य हो गए सब वहां का जैसे क्रिया सत्ता द्रव्योत्तम क्रिया और सत्ता संयुक्त नाम द्रव्य सत्ता बोले सत्तावत्तम द्रव्योत्तम अरे जो भी सत्तावन सब द्रव्य है गौ भी सत्तावन है लेकिन सत्तावन होता हुआ सत्ता विशेष मानेंगे मानव शरीर भेषित करने के लिए अन्य शरीर से भिन्नता लाने के लिए परस्पर भेषित करने में लिए सत्ता विशेष मान्य गो निरूपित सत्ता उत्तम गोनिष्ठमी मानव शरीर सत्ता उत्तम मानव शरीर ऐसे वही कहते हैं सत्ता बोधक है कोई भी शब्द इसलिए क्या है दो प्रकार के शब्द हैं एक सत्ताबोधक शब्द और एक असत्ताबोधक शब्द है सत्ता बोधक शब्द है गो शब्द कैसे सत्ता बोधक शब्द है प्राधी कैसे है सत्ता बोधक नहीं है जितने अपे हैं सत्ता बोधक नहीं होते हैं इसे नानात्व पर आरोप है अच्छा नानात्व भी सत्ता बोधक नहीं है सत्य में नमुख नहीं ले जा सकते अपे अबे का और गो शब्द सत्ता का बोधक है और लाक्षण को गो और उसको लक्षण से उपकर दिया जाता है जब हम प्रयोग करते गौर वाह का मैने गौ शब्द को बैल अर्थ में ले गया तो ढोता कौन है बैलगाड़ी को ढोगा कौन कौन सी गाय दूध देने वाली नहीं दूसरी बैल उसको बैल अर्थ करते हैं संस्कृत में है बैल गलू अलग शब्द नहीं है गौर शब्द प्रयोग कर दिया अब वहां गौ शब्द को क्या करना पड़ा वाहक में वहन करने वाले वाहक वहन करने वाले गौ शब्द को अब लक्षण करनी पड़ती है अर्थात सत्ता बोधक शब्दों का स्व संबंधी में लक्षण किया जाता है अगर सत्ता बोधक ही नहीं हो लक्षण कैसे करेंगे आप अगर नाना तो लक्षण नहीं होगा